किताबें करती हैं बातें आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य सैका रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एम क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग इस अध्याय का शीर्षक है समाजवादी समाज ये इस अध्याय की तीसरी और इस पूरी श्रृंखला की चौदहवीं कड़ी है मार्क्स के अनुसार समाजवाद वो पहली मंजिल है जब उत्पादन के साधनों पर जनता का अधिकार होता है और इसलिए मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण मिट जाता है लेकिन सुनियोजित समाजवादी उत्पादन के द्वारा देश की पैदावार इतनी नहीं बढ़ पाती है कि हर एक को उसकी जरूरत के अनुसार मिल सके परंतु कम्युनिज्म की मंजिल का अर्थ केवल इतना ही नहीं है की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में मिलने लगती है मजदूर वर्ग जब शक्ति पर अधिकार करता है और समाजवाद की ओर बढ़ना शुरू करता है तब लोगों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन शुरू होता है तरह तरह के बंधन जो पूंजीवाद में नागपाश जैसे द्रन प्रतीत होते हैं ढीले पड़ने लगते हैं और अंत में तोड़ दिए जाते हैं शिक्षा और विकास के सब अवसर सभी बच्चों के लिए समान रूप से खुल जाते हैं उनके माता पिता की सामाजिक हैसियत या आमदनी से उसमे कोई अंतर नहीं पड़ता जात पात का अंतर गायब हो जाता है बच्चे दिमाग के साथ साथ हाथों से भी काम करना सीखते हैं और शारीरिक तथा मानसिक श्रम की ये बढ़ती हुई समानता धीरे-धीरे पूरी आबादी में फैल जाती है हर आदमी बन जाता है और शारीरिक श्रम से भागना बंद कर देते हैं। स्त्रियों को निची दृष्टि से नहीं देखा जाता ना ये समझा जाता है कि वे समाज के प्रत्येक क्षेत्र में योग नहीं दे सकती इस बात की विशेष व्यवस्था की जाती है की वे बिना किसी कठिनाई के काम कर सके कारखानों में मोहल्लों में बड़े बड़े मकानों में शिशु गृह खोले जाते हैं ताकि माताओं को अधिक स्वतंत्रता रहे सामूहिक रसोई घर होटल और धोबी घर खोलकर स्त्रियों के गृहस्थी के काम बहुत हल्के कर दिए जाते हैं औरतों को काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता बल्कि उन्हें ऐसी सुविधाएं दी जाती है की वे आसानी ऐसी काम कर सके जातियों के बीच खड़ी हुई दीवारें गिर जाती है समाजवादी समाज में कोई पराधीन जाति नहीं होती न किसी को जाति भेद के कारण ऊंचा या नीचा संघा जाता है प्रत्येक जाति को अपने आर्थिक साधनों को और अपने साहित्य तथा कला की परंपराओं को विकसित करने में अधिक से अधिक सहायता दी जाती है जनतंत्र का केवल ये अर्थ नहीं रहता कि पार्लियामेंट में कौन प्रतिनिधि बनकर जाए और इसके लिए हर पाँच साल बाद लोगों से वोट मांग लिए जाए जनतंत्र का अर्थ अब ये हो जाता है कि प्रत्येक कारखाने में प्रत्येक मोहल्ले में और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नर नारी स्वयं अपना और अपने देश के भविष्य का निर्माण करते हैं अधिकांश लोग सार्वजनिक जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहाँ उन्हें अपनी तथा दूसरों की सहायता करने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है दूसरी जगहों में पाए जाने वाले जनतंत्र से ये कहीं अधिक पूर्ण कहीं अधिक सच्चा जनतंत्र होता है शहर और देहात का फर्क मिटने लगता है गांव में रहने वाले मजदूर मशीनों का इस्तेमाल करना सीखते हैं और अपनी कार्य निपुणता के स्तर को शहरी मजदूरों के बराबर कर देते हैं पहले जो शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी सुविधाएं शहरों में ही मिला करती थीं, अब वे गांवों में भी पैदा हो जाती है संक्षेप में समाजवाद से भौतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके आधार पर स्त्री पुरुषों के दृष्टिकोण एवं विकास में भी भारी परिवर्तन हो जाते हैं अब ऐसे स्त्री पुरुष होते हैं जिनका चतुर्मुखी विकास हुआ है जिनकी चतुर्मुखी शिक्षा हुई है और जो सब तरह का काम करने की योग्यता रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूंजीवाद से उत्पन्न स्वार्थपरता और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के बदले लोगों में एक सच्चा सामाजिक दृष्टिकोण और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है मार्क्स के शब्दों में श्रम जीवन यापन का साधन मात्र नहीं रहता बल्कि स्वयं जीवन की प्रथम आवश्यकता बन जाता है समाज की इस अवस्था में कम्युनिस्ट समाज में लोगों से काम कराने के लिए उन्हें किसी तरह का लालच या लोभ देने की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि इस जमाने के स्त्री पुरुषों का सिवा इसके और कोई दृष्टिकोण ही नहीं होता कि समाज के और अधिक विकास में वे अधिक से अधिक योग दें क्या ये स्वप्न देखना है इसे स्वप्न देखना वही लोग समझेंगे जो मार्क्सवाद के भौतिकवादी आधार को नहीं समझते हम दूसरे अध्याय में इसका जिक्र कर चुके हैं मनुष्य के किसी भी दृष्टिकोण का गुण स्थायी और सदा सनातन नहीं होता आदिम कबीलों वाले समाज में कबीले के प्रति लोगों में जिम्मेदारी की बड़ी प्रबल भावना पाई जाती थी यहाँ तक कि आदिम समाज के जो अवशेष आज मौजूद हैं, उनमें भी यही बात पाई जाती है बाद को जब समाज वर्गों में बढ़ गया तब सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी क्षीण हो गई परंतु वर्ग के प्रति जिम्मेदारी की भावना के रूप में वो अब भी विद्यमान थी पूंजीवादी समाज में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना अत्यंत हो जाती है। ये जीवन का ये जिसे मजदूरों की एकता की भावना कहते हैं ये समान हित और समान जिम्मेदारी की भावना होती है और इस भावना को कहीं बाहर से लाकर किसी ने मजदूरों के दिमाग में नहीं डाल दिया मजदूर वर्ग को जिन भौतिक परिस्थितियों में जीवन बिताना पड़ता है उन्ही परिस्थितियों से ये विचार उत्पन्न होता है क्योंकि मजदूर एक ढंग का काम करके और एक दूसरे के सहयोग से काम करके जीविका कमाते हैं दूसरी ओर स्वार्थ के लिए पागल सामाजिक अथवा सामूहिक जिम्मेदारी की भावना से हीन व्यक्तिवादी आदमी का सबसे बढ़िया नमूना पूंजीपति है जो एक दूसरे को मार कर जिंदा रहने की कोशिश में लगे प्रतिद्वंदियों से घिरा रहता है यह सही है कि सत्तारूढ़ वर्ग के विचार एकता की बजाय प्रतियोगिता व होड़ की भावनाएं मजदूरों में भी फैलाते हैं विशेषकर उन मजदूरों में जिन्हें मालिकों ने किसी प्रकार की विशेष सुविधाएं देने के लिए चुन रखा है परंतु किसी वर्ग के दृष्टिकोण का बुनियादी आधार तो उसके जीवन की भौतिक परिस्थितियाँ ही होती है वो किस प्रकार अपनी जीविका कमाता है उसी से उसका दृष्टिकोण निश्चित होता है अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि लोगों की भौतिक परिस्थितियों को बदलकर जीविका कमाने के उनके ढंग को बदलकर उनके दृष्टिकोण को भी बदला जा सकता है इसका सबसे अच्छा उदाहरण वो परिवर्तन है जो सोवियत संघ में किसानों के दृष्टिकोण में उत्पन्न किया जा सका है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 तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को नमस्कार किताबें करती हैं बातें आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य